बाशो और नदी के पत्थर लेखन चित्रांकन, ओकी कुशवाहा हिंदी पार्थो मुखर्जी कहानी से पहले यह बताना आवश्यक है कि हाइकू क्या है हाइकू तीन पंक्तियों और सत्रह शब्दांशों यानी सिलेबल की छोटी कविता होती है जिसका आविष्कार महान कवि बाशो ने किया और उसे निखारा हाइकू आज भी जापान और विश्व भर में लोकप्रिय है और अब मुख्य कहानी मातु बाशो जापान के सबसे जाने माने कवि हैं पर यह किस्सा कम ही लोग जानते हैं कि वे फुकागावा की लोमड़ियों के आजीवन मित्र कैसे बने जब बाशो पहले पहल फुका नदी के तट पर रहने आए उन्हें अपनी कुटिया के पास अपनी जमीन पर एक चेरी का पेड़ मिला और वे चेरी फल लोमड़ियों के साथ मिल बांट खाने को तैयार हो गए एक अरसे तक सब कुछ शांति से चला बाशों और लोमड़ियों के बीच खासा वाह यानी सामंजस्य था पर तब लोमड़ी कुंबे के कुछ सदस्य अधीर होने लगे और उनका लालच बढ़ने लगा एक नौजवान लोमड़ को चेरी के फल खास तौर से पसंद थे सो उसने कवि पर एक चाल चलने की सोची जापानी लोमड़ियों में कमाल की जादूगरी होती है वे खासतौर से चीजों का और अपना रूप बदलने में माहिर होती है So, इस युवा लोमड़ ने एक यामा बूशी, यानी सन्यासी का रूप धरा और नदी से तीन पत्थर उठाए उन पत्थरों को उसने सोने के सिक्कों में बदल डाला लोमड़ जानता था कि बाशो नेहायत गरीब है सो so, वो कवि की छोटी सी कुटिया के पास पहुंचा और बाशो को बाहर धूप में बैठ पढ़ते देखा उसने अपनी सबसे बढ़िया सन्यासी आवाज में कहा एक सौदागर ने मुझे ये सिक्के दिए थे मैं इनसे कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ मैंने गौर किया है कि यहाँ की लोमड़ियाँ बेहद भूखी लगती हैं अगर मैं आपको ये सिक्के दे दूँ तो क्या आप करारनामे के एक कागज़ पर दस्तखत कर देंगे जो कहता हो कि आपके उमदा पेड़ के सारे चेरी फल सिर्फ लोमड़ियों के लिए हैं बाशो खुद भी काफी भूखे थे उनके पास पैसों की किल्लत भी थी क्योंकि वे अपना सारा समय लिखने में जंगलों और खेत खलिहानों में भटकने में बिताते थे इसके अलावा हालांकि चेरी फल स्वादिष्ट थे वे साल में सिर्फ एक ही बार लगते थे सो बाशो मान गए उन्होंने सिक्के सावधानी से अपनी चौकी पर रखे और खुश खती का ब्रश उठाया और एक कागज पर वो करारनामा लिख दिया जो सन्यासी रूपी लोमड़ ने सुझाया था और उस पर दस्तखत भी कर दिए अपना काम साध सन्यासी हंसता मुस्कुराता अपनी राह चल दिया अगली सुबह युवा लोगों गुप बाशु की कुटिया पर जाने को आतुर था। वो ये देखना चाहता था कि जादू उतरने के बाद जब सिक्के पत्थरों में बदल जाएंगे तो बाशु कितना परेशान और नाराज होंगे पर जब उसने कुटिया की खिड़की से अंदर झाका तो बाशु को लिखते पाया उनके चेहरे पर मुस्कान थी और नदी के तीन पत्थर उनकी चौकी पर उनके सामने धरे थे वो पशुपेश में पड़ गया अचानक बाशों को खिड़की से लोमड़ के कान दिखाई दिए ओह ने लोक कथाओं की फॉक्स स्पिरिट यानी लोमड़ी आत्मा बाशों ने खुशी से उमकते कहा जरा देखो तो मेरी किस्मत कितनी अच्छी रही जिज्ञासा से भर लोमड़ कुटिया का चक्कर लगा दरवाजे से अंदर आया कल एक संयासी मेरे पास आया था बाशो ने कहना शुरू किया उसने मुझे सोने के तीन सिक्के दिए ताकि मैं सारी चेरी आप लोमड़ियों के लिए छोड़ दूं पर उस सं को किसी लोमड़ी ने छकाया होगा क्योंकि वे असली सिक्के थे ही नहीं आज सुबह वे नदी के पत्थरों में बदल गए जरा देखो तो ये कितने खूबसूरत हैं कवि ने नदी में गोल व चिकने हो चुके पत्थरों में से एक को उठाकर उसकी चिकनी सतह और सुंदर रंगों को प्रशंसा की नजरों से देखते हुए कहा पहले तो मैं सोने को खो नाराज और हताश हुआ बादशों ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा पर यह मेरी बेवकूफी थी जब मैंने उन्हें और सावधानी से देखा तो मैं समझ गया और मुझे एक सुंदर कविता सूझ आई ना जाने कितने साल इन पत्थरों ने किया होगा नदी से प्यार ये जाने बिना कि वे कितने गरीब हैं युवा लोमड़ ने जब ये सुना तो वो अचरज में पड़ गया उससे अचानक बड़ी शर्म आई उस्ताद लोमड़ ने दुख से भर कहा मुझे माफ करें मैंने ही सन्यासी का रूपधर आपको छकाया था पर आप वो बात समझ गए जो सच में जरूरी है मुझे भी याद रखना चाहिए था कि कुछ चीजें सोने से ज्यादा कीमती होती हैं बाशों को चौंके पर तब सिर हिलाया एक अच्छी कविता सोने चांदी से अधिक कीमती होती है और कहीं ज्यादा समय टिकती भी है वे बोले मेरे साथ ईमानदारी बरतने के लिए शुक्रिया कित सुने? मुझे ये पाठ सिखाने के लिए शुक्रिया लोमड़ ने आदर से झुक कहा और वहां से चला गया वह भारी दिल से अपनी माँ में लौटा अकेले बैठ वो सोचने लगा कि शुक्रगुजारी के इस कर्ज को वो कैसे उतार सकेगा तब उसे कुछ याद आया उसने इनारी मंदिर में पत्थर से गड़े लालटेन के नीचे तीन रियो छिपाए थे ये सोने के सिक्के थे असली उनसे कभी पूरी सर्दियों के लिए खाने पीने का सामान खरीद सकता था लोमड़ ने उन्हें खोद निकाला और बाशों की कुटिया में पहुंचा उस्ताद उसने गंभीर आवाज में कहा मुझे वो करारनामा फाड़ने की इजाजत दे जिस पर आपने दस्तखत कर सारे चेरी फल लोमड़ियों के नाम कर दिए थे मैंने आपके साथ धोखा किया था इसलिए उस करारना की कोई बाध्यता नहीं मानी जानी चाहिए पर बाशो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे मैं तुम्हें यह नहीं करने दे सकता बाशो ने कहा हाँ मैं तुम्हारी क्षमा याचना को स्वीकारता हूँ पर मैंने करारनामे पर दस्तखत कर दिए हैं सो अब ये ढोंग करना अनैतिक होगा कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है तो फिर मुझे कम से कम उन चेरी फलों की कीमत अदा करने दें। लोमड़ ने आग्रह करते हुए बाशों को सोने के सिक्के दिखाए और आश्वासन दिया कि वे असली हैं। आह मैं परेशानियां खड़ी नहीं करना चाहता पर तुमने चेरी फलों की कीमत चुका दी है जो नदी के पत्थर तुमने दिए थे वे बेहद खूबसूरत थे और उन्होंने मुझे कविता रचने में मदद की यही काफी है मेरा आत्मसम्मान किसी का दान स्वीकारने नहीं देगा मेरे दोस्त लोमड़ फिर से अपराध बोध और उलझन से लदा लौट गया वो जंगल से निकल फूका नदी के किनारे धीमे धीमे बढ़ रहा था उसकी गर्दन शर्म से झुकी हुई थी तभी अचानक उसकी नजर नदी की सतह के नीचे पड़ी वहां अनेक सुंदर नदी पत्थर दिख रहे थे अचानक उसने अपना सिर उठाया मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए उसने खुद से कहा अगले दिन वो बाशो की कुटिया में एक छोटी सी झोली के साथ गया लोमड़ को देख बाशो की भाव तन गई क्या ये ढीठ जीव फिर से सिक्के देने आया है उस्ताद लोमड़ ने नीचे तक झुककर कहा आपने जो कुछ कहा उस पर मैंने सोचा और अब मैं बात समझता भी हूं सो आज मैं आपके लिए दान नहीं तोहफा लाया हूं ताकि अपना आभार जता सकू इतना कह उसने अपनी झोली पलट दी उसमें से तीन सुडोल और सुंदर नदी के पत्थर लुढ़ककर निकले बाशों के चेहरे पर मुस्कान उभर आई आह कित सुने वे बोले बिल्कुल सही तोहफा है हाँ मैं इन्हें स्वीकारता हूँ मुझे एक कविता की प्रेरणा दे शुक्रिया तुम सच में मेहरबान हो लोमड़ अपनी खुशी छुपा न सका पर तब हिचकिचाते हुए बोला तो आप मेरे तोहफे को स्वीकार करने का वादा करते हैं है ना बेशक बादशो ने उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा ओह उस्ताद लोमड़ बोला मैं बेहद खुश हूं इतना कह वो वहां से सटक लिया उस रात सोने की चटाई पर लेटने के पहले बाशो ने अपने तीन नए नदी पत्थरों को देखा तब मुस्कुरा अपनी मोमबत्ती बुझा दी अगले दिन वे सूरज के साथ उठे अंगड़ाई ली तब हठात रुक गए क्योंकि उनकी चौकी पर तीन सोने के सिक्के खिड़की से आती रोशनी में दमक रहे थे बाशो चौकी की ओर बढ़े हरेक सिक्के को उठाया ठीक से छुआ और देखा उन्हें भरोसा हो गया कि वे सच में असली सिक्के थे बारीकी से देखने पर उन्हें पता चल गया कि ये वे ही सिक्के थे जो लोमड़ उन्हें पहले देना चाहता था तब वे समझ गए और ठाकर हंस पड़े वे नदी के पत्थर थे ही नहीं लोमड़ ने उन्हें एक बार फिर से छका दिया था कितना चतुर है किच कवि ने खुद से कहा वो जानता है कि वादा करने के बाद मुझे उसे निभाना ही होगा चाहे उसने वो वादा छल से ही क्यों न करवाया हो सो बाशों ने सिक्के उठाए और यह समझ शुक्राना अदा करने की प्रार्थना की कि अब वे सर्दियों के लिए खाना खरीद सकेंगे ये सोच के कि लोमड़ आस ही होगा वे उसे बुलाने बाहर निकले पर उन्हें कुटिया की दीवार पर चिपका हुआ एक कागज भर मिला प्यारे उस्ताद जी तोहफा स्वीकार करने का वादा करने के लिए शुक्रिया जैसे पहले नदी के पत्थरों ने आपको एक हाइकू लिखने की प्रेरणा दी थी इन पत्थरों ने मुझे भी प्रेरित किया है खाए हैं चेरी फल अकेले पर लगते हैं वे अधिक मीठे जब बांटे जाते हैं एक दोस्त के साथ लेखक की कलम से हालांकि उनका जन्म 400 साल पहले हुआ था बाशो अब भी जापान के सबसे सम्मानित कवि हैं उन्होंने अपना जीवन सादगी व आध्यात्मिकता से और लगातार यात्राएं करते बिताया ये सब उनके लेखन में भी अभिव्यक्त होता है उन्होंने हाइकू कहलाने वाली छोटी कविता को जिसमें हम आज उसे देखते हैं बाशों का जीवन पूर्णता से देखने चखने महसूस करने सुनने सोचने विचारने और सबका आनंद लेने में गुजरा हाइकू की ताकत इस दुनिया का और उसमें जो कुछ भी है उसका सटीक अवलोकन करने में निहित है ताकतवर और कमजोर बड़ा और छोटा नाटकीय और अक्सर उपेक्षित बादशो हमें सिखाते हैं कि वास्तविक समझ तब शुरू होती है जब हम कुछ भी पहले से धार कर नहीं चलते यह कहानी इसी विचार को अनुगुंजित करती है मेरी बेटी ने इस पुस्तक का शीर्षक सुझाया मुझे यह एहसास होने में समय लगा कि नदी के पत्थरों पर बल देना बिल्कुल सटीक था कहानी बेशक मैंने लिखी थी पर बाशो की तरह वो सोच रही थी जबकि मैं अज्ञानी लोमड़ सा था बाशो भी नदी के पत्थरों को पहले नहीं देखते हैं अपने सरोकारों में उलझे रहते हैं पर तब उन्हें जो मिलता है उसकी असली कीमत समझ पाते हैं यही बाद में लोमड़ के साथ भी होता है हम दुनिया के नदी पत्थरों जैसी साधारण चीजों की कीमत को अमूमन देख समझ नहीं पाते दुनिया की चमक दमक से अंधे बने रहते हैं मुझे ये भी जोड़ देना चाहिए कि हालांकि इस कहानी में लोक कथा के कुछ तत्व हैं ये कहानी मेरी अपनी है इसमें शामिल दोनों हाइकू समेत मैं उन्हें पूरे उल्लास और विनम्रता के साथ बाशों की स्मृति को अर्पित करता हूँ क्योंकि मुझ पर भी ओन गायशी यानी कृतज्ञता का कर्ज है जिसे मैं कभी पूरी तरह चुका नहीं सकता